महाभारत शांति पर्व सप्तिक शतमोध्याय आने वाले संकट से सावधान रहने के लिए दूरदर्शी तत्कालज्ञ और दीर्घ इन तीन मत्स्यों का दृष्टांत अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न हैं द्वाहते जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं तथा तो जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का उपाय सूझ जाता है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है ये दो ही प्रकार के लोग सुख से अपनी उन्नति करते हैं परंतु जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला होता है वह दीर्घ मनुष्य नष्ट हो जाता है दीर्घ सूत्र उपय कार्य कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने में जो दीर्घ सूत्री होता है उसको लेकर मैं एक सुंदर उपाख्यान सुना रहा हूं तुम स्वस्थ चित्त होकर सुनो जलाधारे ना जला बभू सी कुंती नंदन कहते हैं एक तालाब में जो अधिक गहरा नहीं था बहुत सी मछलियां रहती थी उसे जलाशय में तीन कार्य कुशल मत्स्य भी रहते थे जो सदा साथ साथ वाले और एक दूसरे के रहे। उत्पन्न दीर्घ सूत्र सहचार वहां उन तीनों सहचारियों में से एक तो अनागत विधाता था जो आने वाले दीर्घ तक की बात सोच लेता था दूसरा था था था ठीक समय पर ही काम दे देती थी और तीसरा था जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करता समंततः मुख एक दिन कुछ मछली मारों ने उस जलाशय में चारों ओर से बनाकर अनेक द्वारों से उसका पानी आसपास आस भूमि में निकालना आरंभ कर दिया जलाशय का पानी घटता देख भय आने की संभावना समझकर दूर तक की बातें सोचने वाले उस मत्स्य ने अपने उन दोनों श्रोहदों से कहा बंधुओ जान पड़ता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी मछलियों पर संकट आ पहुंचा है इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग दूषित न हो जाए तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए अनागतम संशय जो आने वाले संकट को उसके आने से पहले ही अपने अच्छी नीति द्वारा मिटा देता है वह कभी प्राण जाने के संशय में नहीं पड़ता यदि आप लोगों को मेरी बात ठीक जान पड़े तो चलिए दूसरे जलाश को चले न तु इस पर वहां जो था उसने कहा मित्र तुम बात तो ठीक कहते हो परंतु मेरा यह विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए प्राप्ते काले न्यायतः दूरदर्शी से कहा मित्र जब समय आ जाता है तब मेरी बुद्धि न्यायतः कोई युक्त ढूल निकालने में कभी नहीं चूकती है एवं श्रुत्वा निराक्रम्य दीर्घदर्शी महामति जगाम स्रोत था तेनालीशय यह सुनकर परम बुद्धिमान दीर्घ दर्शी अर्थात अनागत विधाता वहाँ से निकलकर एक नाली के रास्ते से दूसरे गहरे जलाशय में चला गया तथा प्रसिद्ध तोयम तम प्रसमचाशंधुर्ध्या तदनंतर मछलियों से ही जीविका चलाने वाले मछली मारों ने जब यह देखा कि जलाशय का जल प्रायः बाहर निकल चुका है तब उन्होंने अनेक उपायों द्वारा वहाँ की सब मछलियों को फँसा लिया विलोड्यमान और तो ये जलाशय अगच्छत बंधन त्र दीर्घस जिसका पानी बाहर निकल चुका था वह जलाशय जब मथा जाने लगा तब दीर्घ भी दूसरे मत्स्यों के साथ जाल में फंस गया उद्यान क्रिय मणे तो मत्स्या त्रजुभ प्रविश्या प्रतिपत्तिमान जब मछली मार रस्सी खींचकर मछलियों से भरे हुए उस जल को उठाने लगे तब प्रत्युत्पन्नमती मत्स्य भी उन्हीं मछलियों के भीतर घुसकर जाल में भंसा गया गृह तदुद्यानम गृहत्वा तम तथ सर्वादेव दुर्गंथि वह जाल मुख में से पकड़ने योग्य था अतः उसके तात को मुंह में लेकर वह भी अन्य मछलियों की तरह बना हुआ प्रतीत होने लगा मछलियों की मछली मारों ने उन सब मछलियों को वहां बंधा हुआ ही समझा तथा प्रक्षाण मले मुक्तवार शीघ्र तदनंतर उस जाल को लेकर वे मछली मार जब दूसरे अगाध जल वाले जलाशय के समीप गए और उन मछलियों को धोने लगे उसी समय प्रत्युत्पन्नमती मुख में ली हुई जाल की रस्सी को छोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो गया और जल में समाग दीर्घ सूत्रस्तु मंदात्माशीन बुद्धिचेतन मरण प्राप्त उपहते परंतु बुद्धिहीन और आलसी मूर्ख दीर्घसि अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ कैसे कोई इंद्रियों के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है एवं प्राप्ततम कालम जो मोहान्नावुते वह क्षिप्रम दीर्घ सत्रो यथा इसी प्रकार जो पुरुष मोहस अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं समझ पाता वह उस दीर्घ सूत्री मत्स्य के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है आद न कुरते श्रेय कुशलो स्पीतिमान सह संशयम होते यथा सम जो पुरुष यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहले से ही अपने कल्याण का उपाय नहीं करता वह प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य के समान प्राण संशय की स्थिति में पड़ जाता है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिशय द्वाब सुख में धेते दीर्घ जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है वह अनागत विधाता और जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का कोई उपाय सूझ जाता है वह प्रत्युत्पन्नति ये दो ही सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं परंतु प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है काला मुहूर्ता च दिवा रात्रि तथा लवा पक्षा ऋतव कल्प संवत्सरा तथा पृथ्वी देश काल स दृश्यते अभिप्रेता ध्याते यहाँ काला मुहूर्त दिन रात लव मास पक्ष छतु संवत्सर और कल्प इन्हें काल कहते हैं तथा पृथ्वी को देश कहा जाता है इनमें से देश को तो दर्शन होता है किंतु तो काल दिखाई नहीं देता है अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए जिस देश और काल को उपयोगी मानकर उसका विचार किया जाता है उसको ठीक ठीक ग्रहण करना चाहिए एतौ धर्मार्थशास्त्रो मोक्ष शास्त्री प्रधानावित निर्दिष्टौ का बेचा भी मतौम ऋषियों ने धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र तथा मोक्षशास्त्र में इन देश और काल को ही कार्य सिद्धि का प्रधान उपाय बताया है मनुष्यों की कामना सिद्धि में भी ये देश और काल ही प्रधान माने गए भी जो सोच या पुरुष समझकर जानबूझकर काम करने वाला तथा परीक्षा सावधान रहने वाला है वह वा अभिष्ट देश और काल का ठीक ठीक उपयोग करता है और उनके सहयोग से इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है महाभारत शांति पर बड़ी धर्म पर्वणि शाकुलोपाख्या सप्तत्र अधिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में शाकुलोपाक्षान विषय १३५वां अध्याय एक अध्याय पूरा हुआ